श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क अथ सप्तसप्तमोध्याय शाव्वर श्रीशु उवाच सू पस्पृश्य सलिल दंशिधतका तो दुमत पार्शम वीर त्याह सारथि श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित अब प्रद्युम्न जी ने हाय हाथ मुंह धोकर कमच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर द्युमान के पास फिर से ले चलो विध्मंतम ससैन्यली दुमंतम रुक्मणी सुत प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन् चैरष्टिस्मयन उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुँच कर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर आठ बाण मारे चतुर्भीस चतुरो वाहन सुत मे के न द्वाभ्याम धनुष चके तुम च सरे नाले रवैसे चार बाणों से उसके चार घोड़े और एक एक बाण से सारथी धनुष ध्वजा और उसका सिर काट डाला गद सात्यकी सांबाद्या जगतु शोभ पतेर्बलम पेतु समुद्रे सौ भेजा सर्वे संकाम इधर गद सात्यकी सांब आदि वीर भी, भी साल्व की सेना का संहार करने लगे शौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते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 इंद्र प्रस्थम गृष आहू तो धर्म शूनता राजे उन दिनों भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्र प्रस्थ गए हुए थे राजसु यज्ञ हो चुका था और शिष्यपाल की भी मृत्यु हो गई थी कुरुवृद्धान अनुज्ञाप्य मनिश्च स प्रथाम निमित्ता घोराड़ी पश्य द्वारवतीजू वहां भगवान श्रीकृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपस्कुन हो रहे हैं तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों ऋषि मुनियों कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया आह चाह मिहात आर्य मिश्राभिसी या नूनम भंडो पुरी वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया अब शिष्यपाल के पक्षपाती छत्री अवश्य ही द्वारिका पर आक्रमण कर रहे होंगे वेक्ष तत्कदनम स्वाम निरूप्य पुर रक्षण शोभम चाल्वराजम चारुकमेश भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादुओं पर बड़ी विपत्ति आई है तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौभपति सालव को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा रथम प्राप मैं सुत साल्वस्याशु वही सभ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम दारूक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो देखो यह साल्व बड़ा मायावी है तो भी तुम तनिक भी भय न करना इतोदया मास दारुक विशंतम दसु परे चारुणानुजम भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल्व की ओर ले चला भगवान के रथ की ध्वजा गरुण चिन्ह से चिन्हित थी उसे देखकर कर यदवंशियों तथा सालव की सेना के लोगों ने युद्धभूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया साल्वश्च कृष्णमालोक्य हत प्राय बलेश्वर प्रा कृष्ण सूताय शक्तिम भीमरवामिधे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 भी। इसके बाद उन्होंने साल्व को सोलह बाण मारे और उसके विमान को भी जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से छलनी कर दिया ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपने किरणों से आकाश को भर देता है साल्व सौरे स्तूदोह सभ्यम सार्गम सार्ग धनवन विभेदस्ता सार्गमास तद्दुतम साल्वनि भगवान श्रीकृष्ण की बाई भुजा में जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था बाण मारा इससे सार्गधनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर गया यह एक अद्भुत घटना घट गट गई हा हा हाहाकारो महानीन भूता पश्यता विनद्य सौभरा डुच्चमा जुनाजनम जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे तब साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यो कहा सक्षुर्भ्र तुभ्यम भारत क्षणाम प्रमत्त सभा मध्य त्वया व्यापादित सका मूढ़ तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिषपाल की पत्नी को हर लिया तथा तो भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिषपाल असावधान था तूने उसे मार डाला तम थ्नहे बाढ़ अपराजित मालम नयाम्य पुनरावृत्तिम यदि निष्ठि ममाग्रत मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता श्री भगवान वाच वृथातम तम कत्थ से मंद न पश्य संतकेतम पौरथम दर्शयन्ति स्म सूरा न बहुवाचिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा रे मंद तो वृथा ही बहक रहा है तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है सूर्यीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं भगवान ग्रद्ध सें इस प्रकार कहकर भगवान श्रीकृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से साल्व के शत्रु स्थान जत्रुस्थान हसली पर प्रहार किया इससे वह खून उगलता हुआ का लगा गदायावृत्तायां साल्वस्वत तथो मुहूर्त आगत पुरुष शिवसाचित प्रहृतस्मी न पराहव वचो रुदन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 उन्होंने कहा है कि आपके पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहू श्री कृष्ण साल तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए निशम्य विप्रियम कृष्णो मानसिम प्रकृतिम विमनस्को क्षणि स्नेहा प्राकृत हो यथा यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए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 तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा एवं खस्तम सोभम समावि मायावी साल ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और इसे लेकर अपने आकाशस्थ आकाशस्थ विमान पर जा बैठा प्रकृता तथा मुहूर्त प्लुत आस्जना महानुभावुद्यसुरी सायोधिता परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञानस्वरूप और महानुभाव हैं वे यह घटना देखकर दो घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए परंतु फिर वे जान गए कि यह तो सल्व की साल्व की फैलाई हुई आशुरी माया ही है जो उसे मैदानों ने बतलाई थी न तत्र दूतम न पिता कलेभरम प्रबुद्ध आजौ सम्यद्युत स्वापनम यथाचांचारिणम रिपुम सौभस्तमालोक्य निहंतुत भगवान श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में सचेत होकर देखा न वहां दूत है और न पिता का वह शरीर जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिख लुप्त हो गया हो उधर देखो तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए एवं वदंति राजे के चनाविता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 भयवा यचाखंडित विज्ञान ज्ञानैश्वर्यखंडित कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है एक रस है भला उनमें वैसे भावों का संभावना ही कहाँ है यत्पाद सेवर्जित आत्मविद्या नाध्यात्म विपर्यन कमोह पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भाति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्मसंबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है शत्रोज तो अब शाल भगवान श्रीकृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से सालों को घायल कर दिया और उसके कवच धनुष तथा सिर की मड़ी को छिन्न भिन्न कर दिया साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया तत्कृष्ण हस्ते रतया विचूर्णितम पपा तो ये गदया सहस्रधाम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 सगधम बधाय आधावत सगदम तलुत साल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भले से भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी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 सिर झड़ से अलग कर दिया ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था उस समय सालों के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्लाफे तस्पति पापे सौभे चाहते दे दुर्दुभ राज देव गणेरिता सखी नाम कुर दंत वक्त परीक्षित जब पापी साल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया तब देवता लोग आकाश में दुन बजाने लगे ठीक इसी समय दंत अपने मित्र शुषपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुँचा ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम दसम स्कुत्रार्धे सौभवधो ना सप्तसतितमोध्याय